मंत्र पाठ सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्त विषा बही शानी शांति शांति चले सभी को खुशार नमस्ते आइए योग दर्शन कक्षा में आपका स्वागत है जो पाठ था उसमें हमने आपको बताया था कि एक एक तत्व की विक्षेपो को प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए परमात्मा रूपी जो एक तत्व है उसका अभ्यास करना चाहिए साथ-साथ जो है ये भी था कि इसमें कुछ चर्चा चल रही है मन के संबंध में चित्त जो है ना चित्त चित्प है तो चित्त क्या चीज है इसके संबंध में लोगों में अलग अलग धारणा उस समय थी और अभी भी है इसमें जो ये मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस इस आ, सूत्र के साथ क्यों जोड़ दिया वैसे अब तो जोड़ा हुआ है वो तो है अब उसको बदल नहीं सकता व्यास भाष में और के साथ इसलिए जोड़ दिया क्यूँकी ये बताया समय बहुत भ्रांति होगी को, को चित्त का जो विक्षेप है उसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अर्थात हाँ जी को हमें वैसा बनाना चाहिए तो वह चित्त के संबंध में चर्चा किया जा रहा है हाँ जी नहीं, वो तो ठीक है वैसे आगे जो है अब आ, इसके बाद जो उस तरीके से नहीं होगा ना आगे तो फिर मैत्री करुणा इत्यादि होगा तो यहाँ पर जो है एक तत्व का जो अभ्यास करना चाहिए चित्त को उस तरीके का जो बनाना चाहिए तो वह चित्त के संबंध में जो शंकाएं हैं उस शंका को यहाँ पर दूर, दूर कर इसको हाँ। खोल रहे हैं कि इसको ऐसा मत समझना हाँ जी हाँ तो कोई विपरीत बात नहीं उन्होंने कहा है उन्होंने तो चित्त का जो विक्षेप है तो भाई चित्त जो है चित्त के संबंध में चित्त माने हुआ मन हाँ मन हाँ जी वो तो. तो चित्त का मतलब जो मन है तो वह मन क्या है मन के संबंध में कुछ व्यक्तियों का ये है कि वो ज्ञान ही मन है मन कोई अलग द्रव्य नहीं है हाँ, जैसे कि योग दर, वैशेषिक दश में मन को द्रव्य माना है ना जी हाँ जी जो पदार्थ तो प्रकृति का अंग है वो तो प्रकृति का अंग है तो... प्रकृति का ही एक विकार है निकार हाँ, हाँ जी तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप यदि वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे तो वैशेषिक दर्शन में छह जो पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय द्रव्य गुण कर्म समान विशेष संवाय जो छह पदार्थ है उसमें से जो द्रव्य है वो द्रव्य नौ है तो नौ द्रव्य है पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश के जो परमाणु है ये द्रव्य मानी ये है द्रव्य पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश ऐसे ही जो है काल दिशा आत्मा और मन तो द्रव्य है तो आत्मा भी द्रव्य है मन भी द्रव्य है तो मन एक वस्तु है मन एक चीज है तो ये जो मन है इस मन के संबंध में लोगों में भ्रांतिया उस समय थी उस समय प्रचार था और अभी भी है हाँ जी तो इसके जो मानने वाले जो भ्रांतिया थी मन को जो ज्ञान मात्र मानता था या क्षणिक मानता था इत्यादि इत्यादि तो जो कि उसकी परंपरा में गौतम बुद्ध की परंपरा वो हो गई उस परंपरा में आज भी वो है तो इसी पर ये चर्चा कर रहे हैं और इस पर हमने आपको बतलाया था कि इसके तीन मत तीन विभाग है, है एक हाँ। ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक अर्थ के लिए मन नियत है चित्त नियत है प्रत्येक के लिए परंतु वो क्षणिक है या नहीं है इसमें कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है परंतु पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि भाई वो क्षणिक नहीं है एक तो ये है प्रत्येक अर्थ के लिए नियत है चित्त मन दूसरा सिद्धांत है मैंने दूसरा मत है दूसरा विचार है कि भाई प्रत्यय मात्र है चित्त ज्ञान मात्र है ज्ञान मात्र है चित्त और वह क्षणिक है और तीसरा है कि क्षणिक है परंतु वह द्रव्य रूप में है ज्ञान मात्र नहीं है वो समझ गए? प्रत्यय मात्र भी जो भी क्षणिक है और जो क्षणिकम च जो तीसरा जो सिद्धांत बताया है वह जान मात्र ना मान करके वह जो है द्रव्य को मान रहा कि द्रव्य रूप में है वो परंतु वह क्षणिक है तो इसमें से किसी भी तरीके का माने चाहे वह प्रत्येक अर्थ के लिए नियत माने या ज्ञान मात्र माने या क्षणिक माने वह किसी भी स्थिति में मन जो है वह तो एकाग्र ही होगा विक्षिप्त होगा ही नहीं क्योंकि तो विक्षिप्त जब मन होगा तब तभी तो उसको एकाग्र करेंगे हाँ जी साधना करेंगे एकाग्र करने के लिए जब सभी प्रकार के मन चाहे प्रत्येक अर्थ की नियत है तो अपने आप में ही एकाग्र है क्योंकि हर एक के लिए निश्चित है तो अपने आप में एकाग्र है मन एकाग्र का मतलब हुआ कि एक विषय में ही एक अग्रे सिखा ये मैने एक में एक ही विषय में जो लगा हुआ रहता है तो एक ही विषय वाला तो जब प्रत्येक अर्थ के लिए प्रत्येक अर्थ के लिए जब मन नियत है तो उस विषय के लिए वह निश्चित है ना जो उसमें लगा हुआ ना एक में एक अर्थ में ही लगा हुआ तो एकाग्र है ही जब एकाग्र है ही तो उसके मत में जब विक्षिप्त है ही नहीं तो फिर जो है ये क्यों साधना के लिए कहना साधना करना कि भाई हमें एकाग्र करना चाहिए मन को उसके मत में ये नहीं हो पाता है वो तो साधना बन ही नहीं पाएगी क्योंकि तो उसके मत में विक्षिप्त है ही नहीं ऐसे ही जो प्रत्यय मात्र है तो प्रत्यय मात्र में भी यदि ज्ञान मात्र कहेंगे तो ज्ञान मात्र ही है तो प्रत्येक वस्तु का जो ज्ञान है वह ज्ञान निश्चित है उसमें भी नियत है परंतु एक क्षणिक है ज्ञान मात्र निश्चित है तो ज्ञान मात्र जो निश्चित है तो वह भी तो आपका एकाग्र ही हुआ ना जी तो फिर उसके लिए भी उसके बतिप्त है ही नहीं तो फिर क्या चीज उसको साधना क्यों साधना करनी और तीसरा जो है क्षणिकम च और दूसरा जो है तीसरा जो क्षणिक है क्षणिक तो प्रत्यय मात्र भी है क्षणिक है तो क्षणिक है अर्थात तो प्रत्यक्षित है वह वह चित्त किसी अर्थ को बताया फिर वह नष्ट हो गया वह अर्थ का ज्ञान करा दिया और नष्ट हो गया फिर अब दूसरे पदार्थ का बोध कराने के लिए फिर ज्ञान कराएगा, तो वह करवा ज्ञान करा के नष्ट हो गया इसका मतलब वो हुआ की उस पदार्थ के लिए तो वह एकाग्रही था उस पदार्थ के ज्ञान के लिए वह तो एकाग्र ही था तो इसलिए उसके मत में भी जो है एकाग्र ही होगा विक्षिप्त नहीं होगा फिर आपको मैंने इस पर ये समझाने का कोशिश किया बताने का कोशिश किया इसके लिए तो वो जो है पूर्व पक्षी जो है वो प्रत्यम प्रत्यर्थ नियत वाले के लिए जो जो पूर्व पक्षी ये मानता है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए मन निश्चित है चित्त निश्चित है ये जो मानता है वो ये समाधान देता है पूर्व पक्षी कहता है कि भाई हमारे मत में भी हमारे मत में भी विक्षिप्त होता है एकाग्र होता है तो बोल रहे हैं कैसे होता है बताइए बोल रहे हैं कि हमारे मत में विक्षिप्त और एकाग्र ये है विक्षिप्त का मतलब हुआ कि अलग अलग अर्थ में जो चित्त है वह हो गया विक्षिप्त लगा हुआ जो है और एक ही अर्थ के लिए सभी मन जितने भी मन है वह सभी मन एक ही अर्थ में हमने जब नियत कर दिया एक ही अर्थ में जब हम लगा दिए मन सब ओर से मन को अलग अलग में जो है तो अलग अलग अर्थ के लिए जो मन है उन सभी मन को उन उन अर्थों से हटाकर और एक अर्थ में जब लगा दिए एक अर्थ में जब समाहित कर दिए तब एकाग्र होता है ऐसा है हमारे मत में Uh, क्या कहते हैं कि एकाग्रता तो फिर ये कह रहे हैं कि ये तो आप तो वध तो व्याघात दोष कर रहे हैं आपने पहले कहा था कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त है जब प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त जब नियत है तो फिर उन सबसे हटा कर के एक में लगाना ये बात तो गलत हो गई ना जो निश्चित है उस अर्थ के लिए उन, -उन अर्थों के लिए वह चित्त जब नियत है तो उससे हटा करके कैसे करेंगे ये तो एक तरफ आप अब प्रत्यर्थ नियत नहीं रहा ना जी आपने जो कहा कि प्रत्येक अर्थ के लिए नियत है निश्चित है वह बात खंडित हो गई हां जी। तो ये ठीक नहीं है ये आपका सिद्धांत ही गलत है कि प्रत्येक अर्थ के लिए नियत है फिर आपको हमने ये बताने का कोशिश किया दूसरे सिद्धांत का प्रत्यय मातरम तो प्रत्यय मात्रम में वो कह रहा पूर्व पक्षी कह रहा है जो दूसरा है दूसरा जो पूर्व पक्षी है प्रत्यय मात्रम को चित्र मानने वाला उससे फिर जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी पूर्व पक्षी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी आप ये बताइए आप प्रत्यय मात्र को चित्र मानते हैं कोई अलग से द्रव्य को नहीं मानते प्रत्यय मात्र को मानते हैं ज्ञान मात्र को आप चित्र मानते हैं तो अब आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आप जो एकाग्र कहते हो एकाग्र किसको कहते हो आपके मत में एकाग्रता क्या है वो कह रहा है कि देखो हमारे मत में एकाग्र ये है कि प्रत्यय मात्र जो हुआ जैसे हमने बुक को देखा तो बुक के लिए बुक का ज्ञान हुआ हमने कंप्यूटर को देखा तो कंप्यूटर का ज्ञान हुआ हमने जो है टेलीफोन को देखा तो टेलीफोन का ज्ञान हुआ मोबाइल को देखा तो मोबाइल का ज्ञान हुआ ये अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है ये विक्षिप्त है परंतु एक ही विषय एक ही विषय यदि हम कंप्यूटर को देख रहे हैं तो कंप्यूटर को ही जो पांच मिनट तक जो हम एक ही विषय एक ही समान ज्ञान का जो प्रवाह एक ही विषय का जो सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है यही सदृश ज्ञान का प्रवाह के माध्यम से प्रवाह के कारण हम एकाग्र मानते हैं चित्त को कि चित्त एकाग्र है माने सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है वह चित्त की एकाग्रता है वह चित्त जो है एकाग्र चित है इस रूप में चित्त एकाग्र है तो फिर इस पर जब सिद्धांत पक्षी ने दोष देखा भाई ये जो कह रहा है दिख तो रहा है बात सही ये जो है ए, क्या कहते हेत्वा भाष है लग रहा है कि बात तो सही कर रहा है कि भाई ये जो है प्रत्यय मात्र को यदि हम मान लेते हैं ज्ञान मात्र को मान लेते हैं, तो अनेक अनेक पदार्थ के लिए जो चित्त है वो अनेक अने, माने भिन्न भिन्न पदार्थों का जो ज्ञान है वह चित्त है तो क्या करेंगे यहाँ पर भिन्न भिन्न बन विसदृश मने उसके मत में विसदृश जो ज्ञान है विसदृश ज्ञान जो है वह विक्षिप्त है वह विषि अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान और सदृश जो सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है विसदृश ज्ञान का प्रवाह जो है विसदृश्य ज्ञान हो गया वह विक्षिप्त और सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है वह जो है एकाग्र है वह एकाग्र हो गया उसको एकाग्र मान रहा है तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि ये एकाग्रता जो आपकी है जो एकाग्र आप जिसको कह रहे हो तो एकाग्रता एक धर्म है तो बताओ जो एकाग्रता है वो पूरे जो सदृश प्रत्यय का जो प्रवाह है ज्ञान का जो प्रवाह है उस पूरे प्रवाह जो चित्त है सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है चित्त मान्य प्रवाह चित्त माने ज्ञान तो सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है अर्थात तो प्रवाह जो चित्त है प्रवाहित तो हो रहा है जो चित्त एक ही विषय को जो देख रहा है वही विषय का ज्ञान कर रहा है भिन्न विषय का नहीं तो ये बताओ आप कि ये जो धर्म है एकाग्रता जो धर्म है वह पूरे समूह का है या उसके एक अंश का है तो कह रहे कि यदि समूह का तुम मानते हो कि पूरे समूह का प्रवाह जो चित्त है उस प्रवाह चित्त का धर्म है सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है उस प्रवाह पूरे का वह एकाग्रता धर्म है तो फिर बोल रहे है कि भाई प्रवाह तो एक है ही नहीं प्रवाह जो ज्ञान है प्रवाह जो चित्त है वह सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है वह तो एक है ही नहीं लेकर के प्रवाह चित्त तो एक है नहीं कैसे एक नहीं है क्योंकि तो आप यदि जो ज्ञान एक ही विषय का ज्ञान कर रहे हो पहले बार आपने कंप्यूटर का ज्ञान किया फिर दूसरे बार भी कंप्यूटर का ज्ञान किया तो पहले बार जब आपने कंप्यूटर का ज्ञान किया वही ज्ञान वो थोड़े है वो तो आपका दूसरा जब ज्ञान हुआ तो दूसरे बार वह ज्ञान हुआ वह पहला ज्ञान तो समाप्त हो गया तीसरे किया कंटिन्यू पांच मिनट तक जो है हर एक क्षण जो आप कंप्यूटर को देखते रहे तो पीछे पीछे वाला तो नष्ट होता गया और आगे आगे वाला हुआ ज्ञान होता गया तो इसीलिए वह पूरे समूह की तो एकाग्रता हो नहीं सकती वह पूरा यदि एक साथ विद्यमान हो प्रथम जो आपने ज्ञान किया और लास्ट तक जो पांच मिनट के जो अंतिम में जो ज्ञान किया सभी ज्ञान यदि हो विद्यमान तब तो ठीक है उसके धर्म माना जाए परंतु वो तो है ही नहीं वह तो होता ही जैसे एक दीपक है दीपक हम जलाते हैं तो दीपक जलाते हैं तो वह लौ जो जल रहा होता है दीपक जल रहा होता है तो नीचे से जो अग्नि आ रही होती वो जो लौ आ रहा होता है आगे होता है वो आगे गया वो नष्ट हुआ पीछे से फिर उत्पन्न हुआ फिर पीछे से उत्पन्न हुआ और ऐसे इसीलिए तो फिर तेल तेल जब तक है घी जब तक है उस दीपक में तब तक जो है उसके माध्यम से वह अग्नि आगे बढ़ती जा रही है आगे वाला समाप्त होता जा रहा नया उत्पन्न होता जा रहा तो ऐसे ही प्रथम ज्ञान जो हुआ प्रत्यय जो है वह नष्ट हुआ दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ तीसरा नष्ट हुआ चौथा ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी में तो इसीलिए क्षणिक है जो प्रवाह जो चित्त है यह क्षणिक है क्योंकि वह तो एक है नहीं वह तो एक है नहीं क्योंकि एकाग्रता एकाग्र तो वही होता है कि एक ही विषय जो हो एक ही में उसी तरीके से कंटिन्यूटी हो तो पदार्थ तो एक है ठीक है कि कंप्यूटर एक पदार्थ है परंतु उस एक में जो वह जो कंप्यूटर जो पदार्थ है उस एक में जो आपका जो कंटिन्यूटी जो ज्ञान की जो कंटिन्यूटी जो कर रहे हैं तो प्रथम तो ज्ञान नष्ट हो गया दूसरा ज्ञान हुआ तो वह पूरा एक पूरा तो है ही नहीं रहा ही नहीं इसलिए इसीलिए करवाह चित्तम प्रवाह चित्त तो एक नहीं है क्यों तो नहीं है क्योंकि प्रवाह चित्त क्षणिक है इसलिए आप समूह की भी एकाग्रता मने प्रवाह चित्त का धर्म मने वह पूरे सदस्य पत्ते जो प्रवाह है उसका धर्म नहीं है ये प्रवाह चित्त का धर्म नहीं है एकाग्रता तो फिर बोल रहे हैं कि अंश को मान लेते हैं भाई अंश की है एक अंश जो प्रत्येक प्रत्येक प्रत्यय जो है प्रत्येक जो प्रत्यय जो, जो ज्ञान है उसका मान लेते हैं तो फिर बोल रहे हैं कि उसका यदि मानोगे तो चाहे हुआ सदृश प्रत्यय प्रवाही हो उसका धर्म यदि मानोगे माने अंश का ज्ञान का जो प्रवाह है उसका जो प्रत्येक अंश है कंटिन्यू जो हुआ तो प्रत्येक अंश की एकाग्रता यदि मानोगे धर्म तब तो चाहे वह सदृश प्रत्यय का प्रवाह वाला हो या विसदृश प्रत्यय का प्रवाह वाला हो मने अंश को मानोगे तो अंश को तो वह सभी जो धर्म है, है वह सभी जो धर्म है सर्व जो कहा था कि वह सभी जो धर्म है वह सब तो वह सदृश प्रत्यय ज्ञान का प्रवाह वाला धर्म हो या विसदृश वाला हो या सदृश प्रत्य सर्वकार से प्रत्यभि प्रत्यय ज्ञान भी हो जाएगा वह सभी जो ज्ञान है वह सभी सदृश ज्ञान का प्रवाह वाला वह चित्त हो या विश का वाला हो वह तब भी तो प्रत्यर्थ नियत हो ही गया तो प्रत्यर्थ नियत होने से प्रत्येक अर्थ के लिए नियत हो गया विसदश्य के लिए भी है सदृश के लिए भी है तो इसलिए वह तो एकाग्रता ही रहा विक्षिप्तता की अनुपत्ति नहीं हुई विक्षिप्तता की जब अनुपत्ति नहीं हुई तो इसीलिए ऐसा मानो कि तस्मात एकम चित्तम चित्त एक है और वह द्रव्य रूप है वह प्रत्यय रूप नहीं है और अनेक अर्थ को बोध कराने वाला है अनेक चित्त नहीं है और अवस्थितम और वह अवस्थित है स्थाई चित्त है इतना तक हमने आपको पढ़ा दिया था हाँ जी हाँ जी यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था केवल जो है आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए फिर मैंने चर्चा कर दिया हाँ जी। तो इसमें आपको अपने तरफ से कोई शंका नहीं है न? ना ना नहीं नहीं इसमें कोई शंका नहीं चलिए अब आगे है उसी का उसी पे प्रत्यय मात्रम पर ही ये चर्चा चल रही है यदि चित्ते एक स्वभाव सुभा, भिन्ना प्रत्यय जाएरन अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्ट अन्य स्मरता भवे यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखो यदि एक जो चित्त है एक चित्त से अनन्वित मैने असंबद्ध अनवती अनवित का अर्थ क्या हुआ जी असंबद्ध और स्वभाव भिन्ना प्रत्यय स्वभाव से भिन्न जो प्रत्यय जो ज्ञान मैने स्वभाव से भिन्न का मतलब क्या हुआ जी एक है कंप्यूटर एक है बाल्टी एक है पुस्तक बताओ कंप्यूटर का जो स्वभाव है वही बाल्टी का स्वभाव है ना। बाल्टी का अलग स्वभाव हो गया कंप्यूटर का अलग स्वभाव हो गया और पुस्तक का अलग स्वभाव हो गया तो ये अलग अलग पदार्थ जो है तो स्वभाव अलग अलग है तो अलग अलग ज्ञान भी होगा ना जी हाँ जी तो इसलिए करे कि एक तो एक चित्त के द्वारा एक चित्र के द्वारा असंबद्ध और स्वभाव से भिन्न जो ज्ञान एक चित्त के द्वारा जो असंबद्ध और स्वभाव से भिन्न ज्ञान यदि उत्पन्न हो गए ज्ञान की उत्पत्ति हो तो कैसे अन्य अन्य प्रत्यय मने अन्य जो चित्त है प्रत्यय मैने चित्त अन्य जो चित्त है प्रत्यय रूपी जो ज्ञान है बने प्रत्यय मात्र चित्त है अन्य चित्त के द्वारा अन्य प्रत्यय के द्वारा चित्त के द्वारा देखा हुए देखा हुआ जो है उसको अन्य कैसे स्मरण कर लेगा भाई अन्य को कैसे वह याद हो जाएगा ये करें अन्य प्रत्यय के द्वारा या अन्य प्रत्यय का अन्य प्रत्यय से मैंने अन्य प्रत्ययन दृष्ट ऐसा एक करेंगे अन्य प्रत्ययन दृष्ट अन्य के अन्य प्रत्यय के द्वारा अर्थात अन्य चित्त के द्वारा देखा हुआ जो विषय है उस विषय का अन्य जो चित्त है वह कैसे स्मरण कर लेगा इसका मतलब क्या हुआ जी इसे क्या मैं तो अभी शब्दार्थ केवल बताया अभी ये आपको समझा रहा हूं देखो एक चित्त से मने स्वभाव से भिन्न अन्य अन्य जो पदार्थ है और स्वभाव से भिन्न एक हो गया पुस्तक एक, एक हो गया कंप्यूटर एक हो गया आ, क्या बोलते हैं कि कलम एक हो गया मार्कर हमारे पास जो जो है उस सब का नाम लेकर के मैं कर रहा हूं तो ये जो है ये एक चित्त से तो ये अलग अलग चीज का तो ज्ञान किया नहीं जा सकता क्योंकि एक चित्त से असंबद्ध है मैं हमने हमारे सामने कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ने जिस चित्र का ज्ञान किया अब वह चित्त तो पुस्तक का ज्ञान कर नहीं सकता क्योंकि तो उससे तो उसका असंबद्ध है अननवित है और वही चित्त जो है ये जो मार्कर है जो लाइटर है हाईलाइटर है पुस्तक में लगाने वाला उससे उसके साथ उसका संबंध तो हो नहीं सकता तो एक चित्त जो है उसका ज्ञान नहीं कर सकता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न चित्त जो है भिन्न भिन्न पदार्थ का ज्ञान करता है जी बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न जो चित्र मैंने एक चित्त के द्वारा असंबद्ध जो ज्ञान है अर्थात इसका मतलब क्या निकला एक चित्त के द्वारा असंबद्ध ज्ञान अर्थात एक चित्त के द्वारा कंप्यूटर का ज्ञान और उसी चित्र के द्वारा पुस्तक का ज्ञान उसी चित्र के द्वारा हाइलाइटर का ज्ञान उसी चित्र के द्वारा क्या बोलते हैं कि ये कोई भी वस्तु जो है ज्ञान घर का ज्ञान इत्यादि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रत्यय मात्रम आपने जो कहा है कि प्रत्यय प्रत्य मैंने प्रत्यय मात्रम तो प्रत्यय मात्र मा जो है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग चित्त हो गया प्रत्यय रूपी जो चित्त हो गया ज्ञान रूपी चित्त हो गया तो वह स्वभाव से भिन्न स्वभाव से भिन्न जो पदार्थ का जो ज्ञान है पदार्थ वाला स्वभाव से भिन्न पदार्थ वाला जो ज्ञान है तो स्वभाव से भिन्न जो ज्ञान है वह एक से नहीं है अर्थात अलग अलग चित्त से है तो यहां पर चित्ते न का मतलब एक एक न चित न का मतलब हुआ कि अर्थात भाव ये निकला सार ये निकला फलित अर्थ ये निकला कि भिन्न भिन्न चित्त के द्वारा भिन्न स्वभाव से भिन्न पदार्थ का ज्ञान हो रहा है हाँ जी नहीं भिन, भिन मन से ज्ञान होगा तो एक चित्र में तो स्वभाव से भिन्न होने के कारण हो सकता है स्वभाव भिन्न का मतलब हुआ स्वभाव भिन्न मतलब हुआ ऐसा ज्ञान स्वभाव जो स्वभाव से भिन्न हो हाँ, वो स, हो सकता ही नहीं क्योंकि नहीं, तो भिन्न तो ज्ञान अर्थात भिन्न भिन्न जब पदार्थ है तो भिन्न भिन्न पदार्थ का जो ज्ञान होगा वह अर्थात यहाँ पर हम कंप्यूटर का जो तो ज्ञान किया इस ज्ञान का जो स्वभाव है और हमने पुस्तक का जो ज्ञान किया उस ज्ञान का जो स्वभाव है दोनों का अलग अलग है ना जी हाँ जी का एक का स्वभाव मान एक का स्वभाव से है कि कंप्यूटर का ज्ञान हुआ और दूसरा है कि पुस्तक का ज्ञान हुआ तो स्वभाव भिन्ना अरे स्वभाव से जो भिन्न स्वभाव भिन्न का मतलब क्या लेंगे जी ऐसा ज्ञान जो स्वभाव से अलग अलग है एक जो है कंप्यूटर वाला ज्ञान हो गया एक जो है पुस्तक वाला ज्ञान हो गया तो सब जो है अलग अलग है ज्ञान तो स्वभाव से भिन्न हो गया जो ज्ञान स्वभाव भिन्न प्रत्यय वह भिन्न भिन्न चित्त से भिन्न भिन्न का ज्ञान जो तुम मानते हो ये करके न चित्ते न अनविता हर एक चित्त से असंबद्ध जो स्वभाव से भिन्न जो ज्ञान है हाँ जी तो स्वभाव से भिन्न ज्ञान की उत्पत्ति यदि मानते हो क्या भिन्न भिन्न अर्थात कि भिन्न भिन्न चित्त से स्वभाव से भिन्न ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो भिन्न भिन्न पदार्थ के जो है अलग अलग जो पदार्थ है तो स्वभाव से भिन्न ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो तब तो ये है कि ये बताओ कि ये तो अन्याय है क्यों तो एक चित्त ने एक पदार्थ का ज्ञान किया मैंने एक प्रत्यय रूपी जो ज्ञान है वह एक पदार्थ का है और दूसरे प्रत्यय रूपी जो चित्त है एक प्रत्यारूपी चित्त ने जो है एक पदार्थ का ज्ञान किया मैंने एक पदार्थ को देखा और दूसरे प्रत्यारूपी जो चित्त है जो वह है। दूसरे पदार्थ का ज्ञान किया तो अब बताओ कि एक पदार्थ का जो ज्ञान हुआ और दूसरे पदार्थ का जो ज्ञान हुआ तो प्रथम प्रत्यारूपी जो चित्त है वह है। दूसरे प्रत्यारूपी चित्त दूसरे प्रत्यारूपी चित्त जो है प्रथम प्रत्यारूपी चित्त को कैसे याद कर लेगा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हाँ इस रूप में चित्री एक मन जो है यदि एक मन इस के के पदार्थ को ज्ञान किया स्वभाव भिन्न जो स्वभाव से भिन्न जो पदार्थ है अलग अलग पदार्थ है उसका स्वभाव भिन्न वाला जो ज्ञान है तो, तो एक मन ने एक पदार्थ का ज्ञान किया दूसरे मन ने दूसरे पदार्थ का ज्ञान किया ठीक है परंतु जो दूसरा मन है पहले वाले मन ने जिस पदार्थ का ज्ञान किया था उस ज्ञान को वो कैसे याद कर लेगा हाँ पूर्व पक्ष में तो नहीं कर पाएगा वही वो, वो तो वही पूर्व पक्ष की तो कर रहे हैं वही तो पूर्व पक्ष तो के दोष दिखा रहे हैं तो जब आप प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग ज्ञान मान रहे हो अलग अलग चित्त है तो ये तो एक है पुस्तक के लिए चित्त हो गया एक जो है क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए चित्र हो गया तो कंप्यूटर वाला जो चित है वह पुस्तक वाला जो चित को जो ज्ञान हुआ था उस पुस्तक का ज्ञान कैसे स्मरण कैसे कर लेगा कि मैंने यह ज्ञान इस बार मैंने उस ज्ञान को याद कैसे उसको होगा कैसे वो स्मरण करेगा कि पुस्तक का भी ज्ञान हाँ मैंने पुस्तक को देखा था वह पुस्तक का ज्ञान कैसे स्मरण कर लेगा समझे और एक बात और दूसरी बात यह है कि दूसरे अन्य जो चित्त है उसके द्वारा एकत्रित जो कर्माशय है हाँ एक माने दूसरा जो चित्त है अन्य जो चित्त है प्रत्यय रूपी जो चित्त है उसके द्वारा जो उपचित माने उसके द्वारा एकत्रित क्या हुआ कर्माशय है कर्माशय समझते हैं कि नहीं कर्मों का समूह हाँ जी कर्माशय का मतलब क्या है जी कर्मों का समूह जलाशय जैसे जलाशय का मतलब क्या हुआ जल का समूह जल का समूह समू जो तालाब में जलाशय तो ऐसे कर्माशय तो कर्माशय का मतलब अच्छा कर्मों का समूह तो कर्मों का समूह का मतलब क्या हुआ यहां पर कर्मों का समूह अर्थात तो जब व्यक्ति कोई कर्म करता है जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो जो कर्म किया जो जो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म किया उस कर्म का जो अनेक जो कर्म किया जो वह उस कर्मों का जो समूह है कहां पर होता है इकट्ठा चित्त में चित्त में होता ना जी एक संस्कार के रूप में ये कर्मा से भी एक संस्कार ही है कर्मों का जो समूह परंतु दो तरीके का संस्कार है संस्कार कितने प्रकार के हैं जी दो हाँ जी दो तरीके का है एक तो वासना रूप संस्कार है क्या जी वासना रूप हाँ जी एक वासना रूप संस्कार है और दूसरा है दूसरा जो संस्कार हम कहेंगे कर्माशय रूप संस्कार कह सकते हैं कर्माशय रूप वो वहां पर आता है कि मैंने संस्कार दो प्रकार का हो गया एक संस्कार जो है एक जो संस्कार है जाति आयु वोग हाँ जी का कारण होता है एक संस्कार क्या होता है जी जाति जाति आयु भोग को देता है जन्म को देता है आयु को देता है भोग को देता है वह कर्माशय रूप होता है और एक संस्कार जो है वासना रूप में मन वा, नहीं वासना रूप जो संस्कार है वह क्लेश और स्मृति का कारण बनता है क्या बताया जी कलेश और स्मृति का कारण बनता है हाँ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इसका कारण बनता है एक संस्कार उसके कारण अविद्या अस्मिता माने एक तो वासना रूप संस्कार जो हुआ कि जो मन के अंदर छाप रूप में है और एक कर्माशय रूप संस्कार है एक कर्माशय रूप जो संस्कार है जो रागज है द्वेशज है मोहज है सारीरज है ये कर्माशय है ये भी संस्कार है जो कि वह जो विपाक जो है ना विपाक विपाक माने फल विपाक का मतलब क्या है जी फल हाँ जी फल जो फल देता है जो फल का कारण है तो कहने का अभिप्राय कि जाति आयु भोग जो है का जो हेतु है उसके कारण जन्म आयु भोग मिलता है वह तो दो तरीके का संस्कार हो गया समझ गया जी हाँ जी दो तरीके का संस्कार हो गया एक वासन रूप संस्कार है जो स्मृति और हेतु का कारण स्मृति और क्लेश का हेतु क्लेश का कारण, है। का कारण राग द्वेष द्वेश स्मृति क्योंकि वही वासना रूप संस्कार के कारण ही हम किसी चीज को याद करते हैं कोई चीज याद हो जाता है और वासना रूप संस्कार के कारण ही अविद्या अस्मिता राग द्वेश अवनिवेश जो है राग इत्यादि जो है उसकी उत्पत्ति होती है वह छाप न हो तो राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो मन के अंदर चित्र के अंदर दो तरीके के संस्कार हो गए एक हो गया कर्माशय रूप जो फल को उत्पन्न करता है विपाक माने फल और फल माने जन्म आयु भोग उत्पन्न करता है और दूसरा वासण उप संस्कार है जो अविद्या को पैदा करता है अविद्या राग माने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिद्वेष इसको उत्पन्न करता है और स्मृति को उत्पन्न करता है तो यहां पर कर्माशय की बात कही जा रही है उसकी बात नहीं कही जा रही है माने वासना संस्कार की बात नहीं कही जा रही है तो यहां पर यह करें कि अन्य प्रत्यय आगे जो है कि अन्य प्रत्योपचित च कर्माशय अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवित च मैंने कथम भवित कथम के साथ होगा बोल रहे हैं कि भाई अन्य जो प्रत्यय है प्रत्यय मैंने चित्त अन्य चित्त ने अन्य चित्त के द्वारा जो उपचित है कर्माशय इकट्ठा किया हुआ उपचित मैंने चयन किया हुआ चयन क्या हुआ ग्रहण किया हुआ तो अन्य चित्त के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ जो कर्माशय है उसका अन्य चित्त जो है वह उपभोग करने वाला कैसे होगा ये तो अन्याय होगा ना जी करे कोई दोष और भोगे कोई को और कोई और कोई मैंने गलती किया हमने अंधेर नगरी गवरगंध राजा टके से भाजी टके से खा किया किसी ने गलती चोरी किया किसी ने और दंड किसको मिला वो जो गुरुचेला जो था कि जो है कहीं पर युद्ध कर रहा मैंने कहीं पर अपना गया था और जो गुरुचेला मतलब मल युद्ध आपस में कर रहा था और वहां पर गया जहां पर कि भाई यहां पर तो एक एक एक-एक सब कुछ एक एक, एक रुपया में ही मिलता है तो चलो यहीं पर रह करके खूब मलाई उड़ाएंगे और खूब अच्छे से खाएंगे और शरीर में शक्ति बढ़ाएंगे और ये क्या बोलते हैं कि मल युद्ध करेंगे कुश्ती करेंगे तो वहां पर गुरु ने कहा था कि नहीं बातें ठीक बात नहीं है उस पर कहा था कि नहीं तो चलिए वहां पर जब हो गया तो किसी ने कुछ चोरी कर लिया अब किसी ने चोरी करके किसी का भाग गया अब देखा कि किसी को पकड़ के लाया तो वो देखा कि वो सूली पर उसको चढ़ने लायक नहीं है क्योंकि वो तो पतला है वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा तो फिर बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हो जो सूली के लायक हो तो ऐसे व्यक्ति को लाओ तो मंत्री खोजते खोजते खोजते गया तो वहां पर जो गुरु चला था जो बहुत मोटा था बहुत ताकत था उसको ले आया गलती किया किसी ने चोरी किया किसी ने दंड को भोग कर रहा है किसी ने तो ये तो अन्याय है ना जी हाँ जी ये तो अन्याय है तो यहाँ पर यही है कि ये कहना चाह रहे हैं व्यास ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक चित ने तो एक चित ने जो है कर्माशय का संग्रह किया माने एक चित में एक कर्माशय है वो माने एक चित के द्वारा जो कर्माशय हुआ और वो उसका जो वो तो उसका उपभोग करे ठीक है उस चित ने वो कर्म उस चित ने जो कुछ भी ज्ञान किया उससे जो कर्माशय बना उस चित्त ने जो कुछ भी कर्म किया उससे जो कर्माशय बना उसका तो वह उपभोग करे परंतु दूसरे व्यक्ति उपभोग करे ठीक बात उचित थोड़े क्योंकि आपका जो है ए, क्या कहते हैं कि ये वो लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि एक चित है दूसरा चित है मैंने पहला प्रत्यय रूपी जो चित है ज्ञान रूपी जो चित है दूसरा ज्ञान रूपी चित है पहले ज्ञान रूपी चित्त नष्ट हो जाता है और नष्ट होने से पहले क्या करता है वो अपना संस्कार जो है वह दूसरे में डाले डाल नए वाले में डाल देता है हाँ नए वाले में डाल देता है अब वो जो नष्ट हो गया तो वो अपना पहले वाले का भी और अपना खुद का वो भी संस्कार जो है कर्माशय जो है तीसरे में डाल देता है फिर वो चौथे में डाल देता है वो पांचवें में डाल देता है समझ गया जी हां तो यहां पर यह कह कि ये तो अन्याय है तो ठीक नहीं है यह तो बात ठीक नहीं है तो यही इसी प्रकार फिर मैं पढ़ रहा हूँ बोलते हैं कि यदि न चित अननविता स्वभाव भिन्ना हा प्रत्यया जायेरम अतः कथम अन्य प्रत्यय दृष्टि अन्य स्मरता भवे अन्य प्रत्योपचितस्य च कर्माशयस्य से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवे तो बोल रहे हैं कि भाई भिन्न भिन्न चित्त के द्वारा स्वभाव से भिन्न जो ज्ञान है हैं? स्वभाव का जो है क्षण क्षण में जो भिन्न जो ज्ञान है या स्वभाव से जो भिन्न ज्ञान है वह यदि उसको उत्पन्न वह भिन्न भिन्न चित्त से अलग अलग ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसा जब तुम मानते हो तो कैसे जो है अन्य चित्त के द्वारा देखा हुआ जो विषय है उसका अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा करेगा और उपभोक्ता कैसे होगा दोनों चीजें ऐसे उसके अंदर वासना रूप संस्कार हुआ जिसके कारण वह स्मरण कर लेगा कि नहीं यहाँ पे स्मरण अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि स्मृति और क्लेश का कारण है वासना रूप संस्कार वासना रूप संस्कार के द्वारा ही स्मृति होती है और अब इतिहास राग इत्यादि की उत्पत्ति होती है और कर्माशय रूप जो संस्कार है उसके द्वारा विपाक की उत्पत्ति होती है मन व्यक्ति का जो जन्म आगे बनता है वह कर्माशय रूप संस्कार के द्वारा ही बनता है कर्माशय के कारण ही बनता है कर्मों के समूह के कारण ही बनता जो चित्त में है उसी के आधार पर अगर मनुष्य की हुआ या किसी चीज की माने मनुष्य बिल्ली कुत्ता गाय इत्यादि जो कुछ भी उसमें उस योनी में जाता है तो बोल रहे हैं कि दोनों को ये ले रहे हैं कि भाई एक ने एक ने उसको जानार, दूसरे ने उसको स्मरण किया ये तो ठीक नहीं है पीछे वाले को हो गया उसको स्मरण कर दिया ऐसे ऐसे करके और एक ने एक चित्त ने जो है कर्मासे का संचय किया और दूसरे ने जो है उसका उपभोग किया ये तो ठीक नहीं है ये कैसे हो सकता है मैंने कथम आ, मतलब आ, क्या बोलते हैं कि कथम कैसे भवेते, कैसे होना चाहिए कैसे होगा ये तो ठीक नहीं है और फिर वो आगे रहे रहे हैं कथनचित मानम अपि गोमय न्यायम और बोल किसी भी तरीके से तुम समाधान कर भी लेते हो किसी भी तरीके से तुम समाधान यदि दुर्जन तो न्याय ने कर भी लिया अब कैसे समाधान किया करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा जैसे अभी मैंने बताया ना कि कैसे स्मरण करेगा तो बताया कि भाई क्या है स्मरण इस, इस रूप में करेगा या उपभोग इस रूप में करेगा कि पहला जो है चित्र समाप्त हुआ समाप्त होने से पहले दूसरे को संस्कार दे दिया वह उस पिछले वाले का भी स्मरण किया पिछले वाले का भी वो उप उप मतलब स्मरण किया और, और इसके पश्चात ही जो है आगे वाले का भी आगे में देता जाएगा आगे मैंने किसी न किसी तरीके से वो जो है बोलते कथनचित समाधीय मानम अपी यदि किसी तरीके से समाधान कर ली भी कर लिया भी जाता है वो मैने समाधान होता हुआ भी मैंने समाधिया मानम अपी मैंने समाधिया मान होता हुआ भी, भी, होता हुआ भी समाधान करने पर भी ये तद गो मे यह जो समाधान है ये तो गोमय पाय पायसीय न्याय को आक्षेप करता है गोमय पायसीय जो न्याय है उसको प्राप्त कराता है अब गो मय पायसी न्याय क्या है जी गो, गो, गो, गो, गो, गो मासी न्याय जो है आप किसी तरीके से समाधान आपने कर भी दिया तो ये जो समाधान है ये यह, यह तो गो मय न्याय को आक्षिप्त करता है उसको प्राप्त कराता है अब गोमय क्या है तो देखो गो मय पायसी न्याय इसमें ये है कि देखो एक है गव्य क्या होता है जी गव्य हाँ जी गव्य गव्य का मतलब होता है कि गोर विकार गव्यम गाय का जो विकार है गाय से जो कुछ भी बना हुआ है वो गव्य है तो यहां पर देखो गाय का जो दूध है वो भी गव्य है क्योंकि तो गाय से ही उत्पन्न हुआ है इसके पश्चात गाय का जो दही है वो भी गव्य है गाय का जो घी है वो भी गव्य है तो दूध भी गव्य दही भी गव्य और घी भी गव्य ऐसे गाय का जो गाय का गाय का गोबर भी वैसे है गोबर है वो भी गव्य है गाय का पैसाब जो है वो भी गव्य है का जो मांस है वो भी गव्य है गाय के मांस से बना हुआ बैग इत्यादि है वो भी गव्य है तो ये सभी गव्य है और गाय के दूध से बना हुआ जो खीर है वो भी गव्य है क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ उससे बनाया गया पायस तो अब बताओ कि यदि कोई भी व्यक्ति सभी गव्य है ये सभी गव्य है तो गाय का जो गोबर गव्य है और गाय का जो खीर है गाय से बन हुआ जो खीर है वो भी गव्य है दूध भी गव्य है तो क्या गोबर और दूध एक ही है क्या बोलिए जी नहीं हाँ जी नहीं है वो तो होता तो, वो तो. गोबर और दूध एक ही है क्या ना तो हो, तो हो वैसे है तो सब गव्य सब गव्य होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न है ना जी मैंने गाय गोबर गोमय कहते हैं गोबर को तो गोमय रूपी गव्य और खीर रूपी गव्य दूध रूपी गव्य सब अलग अलग है मांस रूपी गव्य अलग है सब एक नहीं है तो जैसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहने लग जाए कि भाई गोबे भी गव्य है और खीर भी गव्य है दूध भी गव्य है मूत्र भी गव्य है मांस भी गाय का मांस भी गव्य है गाय के मांस से बना हुआ जो बैग इत्यादि है वह भी गव्य है इसीलिए गोबर और गाय का दूध गाय के दूध का बना हुआ खीर दोनों समान ही है गोबर और पेशाब समान ही है गोबर और जो है दूध समान ही है गोबर और जो है दही समान ही है ये ऐसे मानने वाले व्यक्ति को समाज के लोग मूर्ख कहते हैं कहते हैं कि नहीं कहते जी वो जैसे मूर्ख है ऐसे तुम मानने वाले भी मूर्ख ही हो ये निकलता सीधे ऐसा नहीं है पर तुम निकलता यही है भाव यही निकलता है कि बोल रहे कि गोमय पायसी न्याय आक्षेपति ये यदि किसी भी तरीके से तुम समाधान कर भी लेते हो जैसे कि वहां पर वो लोग गोमय पायसी न्याय के आक्षेप हो जाता है कि भाई वह ये भी गब ये भी गब ये भी सब समान ही है परंतु तो सब समान नहीं है जैसे उसमें दोष आता है ऐसे तुम्हारे में भी दोष आता है कि ये है कि वो चित अलग है उस चित ने उसको ज्ञान किया उस चित ने उसको ज्ञान किया वो चित ने उसको ज्ञान किया और फिर जो है उसको उसको संस्कार आ गया ऐसे कर, ऐसे करके कहते तो भिन्न भिन्न उस चित्त ने अलग किया ज्ञान इस चित्त ने अलग ज्ञान किया उस चित्र ने अलग ज्ञान किया तो सब प्रत्यय मात्र चित्त है सब प्रत्यय मात्र चित्त है तो सब जो है बराबर है ये भी मात्र मात्रचित है ये भी प्रत्यय मात्रचित है ये भी प्रत्यय मात्रचित है सब प्रत्यय मात्रचित है तो वो भी गव्य है वो भी गव्य है वो भी गव्य इसलिए सब बराबर है तो ये भी प्रत्यय मात्रचित है ये भी प्रत्यय प्रत्य मात्र मात्रचित है ऐसे करके ये कह करके आप जो समाधान देना चाह रहे हो कि वो संस्कार आगे वाले को ये कर देगा पीछे वाला नष्ट हो जाएगा तो ये तो गोमय पायसी न्याय की तरह है ये तो ठीक नहीं है समझ गया जी हां हां समझ गया आंजी. अब जो है आगे तीसरा सिद्धांत पर ये जो है कि क्षणिकम चौ चित चित्तम क्षणिक तो पीछे भी था परतु तो क्षणिकम चित्तम में यहाँ पर चित्त को द्रव्य मान करके कर रहा है अब आगे करे किंच स्वात्मानुभव चित्त अन्य प्राप्त होती ंचा और भी इतना ही नहीं और भी क्या और भी यदि ये जो जो व्यक्ति क्षणिक चित्त को मानता है चित्त को क्षणिक मानता है तो उसके मत में दोष है दुष्के मत में दोष है क्या दोष है जी तो बोल रहे हैं कि स्वयं को जो अनुभव होता है स्वात्मानुभव जो होता है स्वयं को खुद को जो स्वात्मा ने खुद खुद को जो अनुभव होता है उसका अपनयन प्राप्त होता है उसका खंडन प्राप्त होता है उसकी अवहेलना होती है क्या चित्तस्य से प्राप्ते। चित्त को यदि अन्य मानेंगे चित्त को भिन्न मानेंगे अलग अलग मानेंगे चित्त को अलग अलग मानेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है चाहे वह प्रत्यर्थ नियत चित्त हो या प्रत्यय मात्र चित्त हो या ए, क्या कहते हैं कि जो है ये क्षणिक चित्त हो किसी भी रूप में माने इसको इस रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि मैं कभी कभी जो पता हूं तो ऐसा भी लगता है कि ऐसा ही है कि जो है प्रत्यर्थ नियत प्रत्यय मात्र क्षणिक तीनों एक ही चीज के लिए कह रहा है मन जिस तरीके से मैंने जहां तक समझा वो हमारे जो गुरु जी ने हमें जो पढ़ाया है वह तीन सिद्धांत मान करके किया है परंतु तो कुछ व्यक्ति इसको अलग अलग भी कहते कि नहीं ये जो है तीन यहाँ पर ये नहीं है एक ही सिद्धांत है वही प्रत्यय मात्र है और प्रत्यर्थ नियत है और क्षणिक है चाहे किसी भी रूप में हो वह सभी रूप में अलग अलग मानेंगे तब भी यानी तब भी वही उत्तर दिया जाएगा और जब एक मानेंगे तब भी उत्तर एक ही दिया जाएगा समझे जी तीन यदि सिद्धांत मानेंगे तब भी यही उत्तर होगा यही इसी रूप में खंडित होगा और यदि एक करके यदि एक ही का विशेषण मान मा, मान लेंगे कि जो चित है चित्त है वह क्षणिक है प्रत्ययमात्र है और जो है प्रत्यर्थ नियत है एक ही के का विशेषण है तब भी वही होगा माने समाधान देने में कोई हानि नहीं होगी कोई सिद्धांत की हानि होनी नहीं है दोष वही आएगा तो यहां पर ये यह कह रहे हैं कि ये तीसरा जो है हमने गुरुजी जी से अपने गुरु जी से जो पूछा था आचार्य सत्यजीत जी से हमारे गुरुजी सत्यजीत जी हैं दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं तो वो जो है उनसे हमने पूछा था तो बोले थे कि गुरु गुरुजी गुरु से मैं पूछा कि ये जो इसमें से तीन जो आपने सिद्धांत बताया हुआ है तीन जो सिद्धांत है इसमें जो तीसरा सिद्धांत कौन है तो उन्होंने यही कहा था कि जो तीसरा जो किंचक के द्वारा जो कहा जा रहा है यह तीसरे सिद्धांत पर है तो यहां पर ये स्वात्मानुभव यदि चित्त अन्य अन्य चित्त के अन्य होने पर अर्थात चित्त के अलग अलग होने पर अन्य तो मतलब भिन्न भिन्न होने पर चित्त को अलग अलग मानोगे एक चित्र नहीं मानोगे तो क्या है इसमें हानि है इसमें अवहेलना है इसमें खुद का खंडन है माने स्वात्म अनुभव का अपहन है मान अपहनव है अपहनव ने स्वात्व अनुभव का अपहनब है अपहनब कहते हैं नूंग अपनयने इसका धातु है अर्थात अपनयन है अवहेलना है खंडन है अपने बात को अपना जो अनुभव है उस अनुभव से अपने अनुभव का अ, अ, अ, अपने अनुभव से ये अलग हो जाता है अपने अनुभव का अपनयन हो जाता है अपनयन का मतलब के हो गया कि वह उससे खंडित हो गया अलग हो गया अपने अनुभव जो मेरा अनुभव है उससे ये विपरीत बात हो रही है ये सब भाव हुआ तो बोलते हैं कि किंच इतना ही नहीं और भी कि यदि चित्त को अन्य मानोगे तो चित्त को अन्य मानने पर अपने आत्मा का जो स्वात्म का जो अनुभव है अपने खुद का जो अनुभव है उसका खंडन होता है क्या कथम कैसे खंडन होता है बोलते है, यद अहम अद्राक्षम तत्पृशामी यद अहम अस्पक्षम तत्पश्यामी अहम प्रत्यय सर्वस प्रत्यय भेदे सती प्रत्ययनी अ उपस्थित यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी बहुत कमाल की बात इन्होंने कह दिया बोल रहे हैं हाँ। बोलिए जिस चीज को मैंने देखा और बाद में छुआ हम हाँ। तो बोलते हैं जिस चीज को तो तो मैंने देखा उसी को बाद में छूता हूँ तो यद अहम आद्राक्षम मैंने पूर्व में जिसको हमने देखा था तत तत्शामी उसको मैं यहां पर छूता हूं और यक्षम और जिसको मैंने छुआ था तत तत्पश्यामी मैं उसको देखता हूं ये जो ज्ञान हो रहा है अहम जो इति प्रत्ये जो ज्ञान हो रहा कि मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं जिसको मैंने छुआ था उसको मैं देखता हूं और जिसको मैंने देखा था उसको मैं छूता हूं ये जो ज्ञान हो रहा है तो यदि सभी प्रत्यय का भेद हो सभी ज्ञान अलग अलग हो सभी चित्त अलग अलग हो प्रत्यय बने यहां पर चित्त हो जाएगा या सभी ज्ञान के अलग अलग होने पर भाई अलग अलग चित्त है तो अलग अलग ज्ञान हो गया प्रत्यय अर्थ ज्ञान भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है तो बोल रहे अहम ये जो ज्ञान है मैं जिसको मैं देखता छू देखा हूं देखा था उससे पहले मैं उसी को छू रहा हूं इस समय और जिसको मैंने पहले छुआ था उसी को मैं इस समय देख रहा हूं ये जो अहम प्रत्यय ये जो मैं देख रहा हूं ऐसा जो ज्ञान है यह ज्ञान सभी ज्ञान के अलग माने सभी प्रत्यय के भेद होने पर सभी ज्ञान अलग अलग यदि माना जाएगा तो होने पर तो प्रत्ययनी मैने सभी ज्ञान अलग अलग है देखो एक ज्ञान क्या है चित नहीं पर ज्ञानी है है जी। एक ज्ञान अहम और द्राक्षम दूसरा ज्ञान है इस उसको मैं छूता हूं। ऐसे ही एक ज्ञान है कि मैंने छुआ था और फिर दूसरा ज्ञान हो गया कि मैं देखता हूं तो अलग अलग ज्ञान है कि नहीं जी तो प्रत्ये सभी ज्ञान के भेद होने पर भी अलग अलग होने पर यह जो मैं मैं ज्ञान मैं ये जो ज्ञान है कि मैं वही जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं जिसको मैं छुआ था मैं उसको देख रहा हूं इत्यादि जो ज्ञान है ये जो ज्ञान प्रत्ययनी अभेदन बोल रहे हैं कि प्रत्ययनी जो मैंने ज्ञान करने वाला जो है अहमिति जो प्रत्यय है या जो ज्ञान है ये ये प्रत्ययनी मैंने ज्ञान करने वाला ज्ञान और ज्ञान करने वाला ये जी प्रत्यय और अप्रत्ययनी प्रत्ययनी मैने ज्ञान करने वाला ए एक मैंने अभेद रूप से अभिन्न रूप से उपस्थित हो रहा है अनुभव यही है ना जी कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं अभी छू रहा हूं तो वो जो ज्ञान जिसको हुआ है और इस समय उसको मैं छोड़ रहा हूं ये जो ज्ञान जिसको रहा दोनों का एक ही है कि नहीं प्रत्यय एक ही है मैने बोल रहे हैं कि एक ही मैने ये अलग अलग ज्ञान होने पर भी अलग अलग ज्ञान होने पर बोलते प्रत्य, प्रत्य है प्रत्यय अहमिति जो प्रत्यय है प्रत्ययनी अभेदना प्रत्ययनी के साथ प्रत्ययनी जो है ज्ञान करने वाला जो है उसके साथ अभेदेना उपस्थित होता है यहां पर प्रत्ययनी तृतीय तो कर दीजिएगा कि प्रत्ययनी के साथ अभेदेना वह ज्ञान उपस्थित होता है तो देखो अब एक मने वो ज्ञान और ज्ञान करने वाला दोनों का अस मने क्या बोलते अभिन्न रूप से उपस्थित होता है ज्ञान करने वाला और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है अर्थात वह जो चित्त जो है वह जो प्रत्यय रूप जो मान रहा है वह जो ज्ञान जो चित्त प्रत्यमन ज्ञान हुआ प्रत्यमन चित्त वह जो ज्ञान है वो और ये ज्ञान करने वाला अर्थात ज्ञान करने वाला और ज्ञान दोनों एक ही है अलग नहीं है तो यहाँ पर जो है कहने का अभिप्राय है कि जब दोनों अलग अलग है तो उस पर फिर आगे कहेंगे अब समय हो गया है इस पर हम फिर कल चर्चा करेंगे हाँ जी अच्छा ठीक अच्छा, है क्यूँकी ये तुरंत नहीं समाधान होगा क्योंकि ये गंभीर विषय है कोई प्रश्न है नहीं नहीं मैंने इसको दो तीन बार पढ़ा है तो कुछ मुझे ज्ञान हुआ था मगर कल करेंगे बाकी जो है बचा जी जी, जी इस पर और विचार कीजिएगा आप फिर और पढ़िएगा चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्णम ग पूर्णस्णा पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शाति शाति चलिए धन्यवाद